द्रंकर्णे श्रीयाम देवा भद्रम पश्यक्षरजा स्थिर सुंशस्तुभेदेव तम जलायु शाति शाति शाति थर्वेदीय प्रश्नों के साथ द्वितीय प्रश्न के सप्तम मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें प्रश्न था ये शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं और इसको विशेष रूप से प्रकाश करने वाले कितने हैं और इनमें वरिष्ठ कौन, कौन है श्रेष्ठ कौन है ये तीन प्रश्नों को लेकर एक प्रश्न है ये द्वितीय प्रश्न यह कब तो भार्गवैदर्वी का प्रश्न था तो पिपला ऋषि ने उत्तर दिया ये आकाश आदि पंच भी देव है ऐसे धारण होता है शरीर अगर आकाश आदि को निकाल दिया जाए पंचभूतों को शरीर नाम को कोई चीज ही नहीं रहेगा आकाश आदि है चक्ष इंद्रियां हैं कि इंद्रियों में कुछ कमंड है कि मैं इसको प्रकाश करूं मेरे बिना काम नहीं चलेगा सबसे मैं बड़ी हूं सब में अभिमान है चाहे चक्षु हो चाहे स्वत्र हो चाहे तो हो चाहे रसना हो चाहे ग्रहा हो कोई भी हो सब में अभिमान है कर्म इंद्रियों में भी वैसे अभिमान है हाथ का काम और किसी से होना है, लेन देन का काम हाथ के बिना होना नहीं मेरे बिना काम नहीं चलेगा। जब चलने फिरने का काम होगा पैर के बिना नहीं होगा बोलने का काम हो, हो का काम तो वाणी के बिना नहीं होना है जितने घमंड है ज्ञान इंद्रियो उतने अहंकार इनमें भी है है तो उन्होंने ऐसा घमंड किया मैं बड़ी मैं बड़ी मुख्य प्राण ने कहा भाई तुम लोग अज्ञान वश होकर मोह को प्राप्त होगा अभिवेक्ता को प्राप्त हो, तो हो गए ये शरीर को धारण करने वाला मुख्य रूप से मैं ऐसा कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ थे अस्त्र दधाना बहु श्रद्धा मैंने विश्वास नहीं कर सके कैसे प्राण धारण तब उनको क्रियान्वित करने के लिए मुख्य प्राण ने निकलता जैसा शौन किया निकला नहीं शरीर से निकलता जैसा किया तो जैसे वो निकलने लगा वैसे सब के सब निकल जाते प्राण जाने के नहीं है अंधा आदमी व्यवहार करता ही है एक इंद्रिया निकल गई उसकी व्यवहार एक आंख का काम नहीं होगा बाई का काम तो चलेगा ही बहरा आदमी अपना व्यवहार करता है तो प्राण की महिमा ऐसी है तो उनको पता लगा कि प्राण बड़ा है तब तो वो स्तुति करना शुरू कर दे प्रशंसा करना शुरू कर दे आप ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ये प्राण की स्तुति कर रहे इंद्रिया माने प्राणोपासक को यह स्तुति प्रतिदिन पढ़ना चाहिए ऐसा भी कहा से कहा इंद्रिया जो, जो प्राण की स्तुति कर रही है जो प्राणोपासक लोग होंगे उनके लिए ये प्रतिदिन करने योग्य स्तुति है करके कहा सप्तम मंत्र तक था इंद्रियों की स्तुति चल रही आगे अष्टम मंत्र है <ed disturb> <sniffpad> <tags pedir> न््यतम पितृण प्रथमाशीण चरित सत्यमथर्वािशी दिवाना वर्ण्यतम पितृण प्रथमा सुधा चरितम सत्यम अथर्मागी रसाम देवान देवताओं में सबसे बड़े अग्निदेव आप है बनी तम आप हैं अग्नि कई प्रकार के हैं मुर्दा जलाने वाली भी अग्नि है खाना पकाने वाली भी अग्नि है समुद्र के अग्नि को बढ़वा डल बोलते है वो भी एक है जंगल में अग्नि को धावा बोलते है वो भी अग्नि है किन्तु सर्वश्रेष्ठ अग्नि जिसमें आहुति डाली जाती है बन्नीतम तमक प्रत्यय लगाकर बोला सर्वश्रेष्ठ अग्नि आप हैं देवताओं में सारे विश्व में जितने देवता हैं इंद्र आदि देवता जितने हैं सबसे बड़ी अग्नि है कौन सी अग्नि बन्नीतम कहा एके में जो आहुति जो ग्रहण करने वाले अग्नि क्यों तो अग्नि के मुख से ही देवताओं को भोजन मिलना है अग्नि के माध्यम से ही है अग्नि में जो आहूति डाली जाती है वो देवताओं को मिलता है तो देवान जितने तेतीस करोड़ देवता जितने भी हैं उनमें से आप बन्नितामा अशी सर्वश्रेष्ठ सा, अग्नि को बन्नीतम कहाज्ञान बन्नी बन्नी बन्नी में आहुति डाली जाती है वो अग्नि आपको इंद्रिया बोल रही है प्राण को पितृवराम प्रथमा स्वधा पितरों में देखते हैं तो आप प्रथम जो स्वधा नाम के पित्री हो आपने क्या होता है सभी कार्यों में पहले देवताओं के पूजन किया जाता है श्राद्ध करना हो देवताओं को पूजन करना होता तो एक एक है वहां पितरों का पहले अन्न दिया जाता है शोधावन अन्नदान करना पहले पितरों का भिन्न होगा नांदीमुख श्राद्ध करने पर कोई भी सूतक पातक तब तक नहीं लगेगा यजमान को भी ब्राह्मण को भी एक पूर्णा तक नांदी मुख श्राद्ध भी इसलिए कोई भी बड़े कार्य करने से पूर्व दिन नांदीमुख श्राद्ध करते है। वो, वो हैं आपको नांदीमुख श्राद्ध पित्रिम दिया जाता जो अन्न स्वधा माना अन्न पिंडदान जो किया जाता है स्वधा प्रथमा वो प्रथम है क्यों तो देवताओं से पहले दिया जाता है उस पितरों को नांदीमुख श्राद्ध देव कार्य बाद में होगा पहले नांदी को श्राद्ध होगा पहले पितरों को दिया गया उसके बाद देव कार्य होगा वो है जो विशेष अनुष्ठान जब करना होता है तो नांद को श्राद्ध करना होता है वो श्राद्धा पिंडदान जो अन्न दिया जाता है वो श्राद्ध में आप कहा रिशी, रिशी तो है अंगि रसाम सत्यम चरितम अथर्व ऐसा कहा ऋषि ऋषि का है ऋषि शब्द है ऋषि माने यहां पर इंद्रिय ये भी विचरण करके अपने अपने क्षेत्रों में जाती है सभी इंद्रिया अपने कार्य में जाते हैं ऋषि राम अंगी ये अंगी का रस है ये अंगी बने शरीर एक एक अवयव जुड़कर के बना हुआ जो शरीर है अंगी है अवयवी है ये इनके रस हैं अगर इंद्रिया न हो सूक्ष्म शरीर ना हो ये मांस का लोथड़ा कोई काम नहीं कर पाए इनका रस है सार है इंद्रिया इंद्रियों के माध्यम से ही चल है जो स्थल शरीर जो दिखाई देता है अगर इंद्रिया ना हो तो कुछ नहीं कर पाएगा न चलना न बोलना ना फिर देखना ना सुनना कुछ नहीं लकड़ी के ठूंठ जैसे पड़ी हुई ऐसे पड़ा रहे, कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो सार होते है रस होते हैं किसका अंगी रसाम कहा अंगी का रस है अंगी माने शरीर शरीर का रस है ऋषि अंगी रसाम समानाधिकरण है जो तो ऋषि इंद्रिया है वो अंगी रस है मान शरीर का रस है सार है इंद्रिया सत्यम सा, चरितम असी का सत्य चरित्र वाले सत्य चेष्टा करने वाले आप हो या अंगी के जो सहार है इंद्रियों में वो इंद्रियों का जो सत्य चेष्टा उनके जो व्यापार सत्य व्यापार होता है असत्य व्यापार वाले आप नहीं हो सत्य व्यापार वाले आप हो इंद्रियों का जो व्यापार होता है जो शरीर का सहार है इंद्रिया इंद्रियों के बिना शरीर कुछ काम का ही नहीं अगर इंद्रिय सार निकाल दिया जाए एक कटी हुई लकड़ी के समान पड़ा रहेगा ये इसलिए शरीर है कोई काम नहीं कर सके इसलिए सार होते हैं इंद्रिया इसलिए ऋषि इंद्रिया नाम अंगिशा दूसरा विशेषण लगा दिया ये अंगी माने शरीर संगी का शरीर का सार है इनका आप सत्य चरित्र हो मानी सत्य चेष्टा हो इंद्रियों का जो सत्य चेष्टा है सत्य चेष्टा है आपको ये कहा तो अथर्वा अथर्वेद में ऐसी चर्चा है कहते हैं भाष्य में दिखाएंगे अथर प्राण एवं अथर्वा ऐसा उद्धरण देंगे कि प्राण को ही अथर्वा कहते हैं ऐसा करके आएगा आप अथर्वासा भाष्य में चर्चा इसका उद्धरण देंगे अच्छा करके किंचष्य में कहते किंच देवाराम इंद्रादी नाम इंद्रादी जो तेतीस करोड़ देवता जो माने जाते हैं जितने भी है तैतीस करोड़ कहते हैं देवाराम इंद्रादी असीमान भविष्य होते हो आप होते हो क्या होते तुम हो तुम बन्नीतम हो सर्वश्रेष्ठ अग्नि आप हो अग्नि भी कई प्रकार के हैं इसलिए तमक प्रत्यय लगाए गए मुर्गा जलाने वाली भी अग्नि है दावानल जंगल में जो होता है वो भी अग्नि है और समुद्र में जो होता है बड़वानल वो भी अग्नि है कई प्रकार की अग्नि है किन्तु उनमें से सर्वश्रेष्ठ अग्नि है जिसमें आहुति डाली जाती है ज्ञादि कर्मों में आहुति डाली जाए वो बन्नीतम है सर्वश्रेष्ठ अग्नि है ये कहना चाह रहे हैं देवा नाम मान इंद्रादी नाम असी ना मान होते हो आप अस धातु भू धातु के अर्थ में होता है जिसे असी का अर्थ भवसी कर दिया अशू भी तुम बनितम तुम माने प्राण है प्राण देवता आप जो है बनितम है सर्वश्रेष्ठ अग्नि है हविशाम प्राप्त उन देवताओं को हभी पहुंचाने वाले आपको क्योंकि अग्नि के मुख से देवताओं ने खाना है जो भी आहुति डाली जाती है कहा अग्नि में मिलता है इंदिरा स्वाहा कहते डालते हैं कहाँ डालेंगे अग्नि में किन्तु मिलना किस पर को तो अभिषाम प्रापहित्रितम अभी प्राप्त कराने वाले में सर्वश्रेष्ठ आप हो देवताओं को आहुति पहुंचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करते हो तो पांच के टिप्पणी प्रापहित्रीतम सब सही बन्नी सचा तो में वितरता वो जो प्राप इ है अग्नि है और वो अग्नि आप ही हो प्राण को बोल रहे देवताओं को अभी पहुंचाने वाला अग्नि है और वह अग्नि आप हो प्राण के लिए बोल रहा हैं इंद्रिया आगे समय पितृराम जो पितरों में जब देखते हैं हम नांदी मुखे श्राद्ध या पितृभ्यू दांदीमुख श्राद्ध जो कर्म करना होता है जो लंबे समय का कार्य करना होगा सप्ताह करना है नवाह करना है जो भी करना ऐसा जब करने का हो वो तो एक नांदीमुख श्राद्ध पहले किया जाता है जिसमें सूतक पातक जो भी होगा फिर वहां छुआछूत नहीं लगेगी उसके लिए क्योंकि दो प्रकार के शौच है मृत्यु शौच जन्म शौच दो प्रकार के शौच है तो वो उनको नहीं लगेगा जब तक होती नहीं होगी तब तक नांदेमुख श्राद्ध होते पितृनांद श्राद्धे या पितृव दिए थे नांदेमुख श्राद्ध में जो पिंड दिया जाता है पितरों को स्वधा मैंने अन्नम जो अन्न दिया जाता है अन्न क्या दिया जाता है पिंड दिया जाता है वही अन्न है पितरों के लिए स्वधा अन्नम स्वधा मैंने अन्न दिया जाता है सा जो स्वधा जो है वो सा देव प्रदानम अपेक्षा प्रथमा भवति देवताओं को तो बाद में किया जाएगा वहां क्योंकि कोई अनुष्ठान करना है कब होना बाद में पहले क्या किया जाए नांदी श्राद्ध वो सुधा पहले होती है पिंडदान पहले होता है उसमें इसलिए प्रथमा होती है वो पहले होता है वो कार्य वो सुधा पहले प्रथमा सुधा यह कहा इसलिए यह कहा मान वो स्वधा यहा पितिभ्य प्रापिता तो हमें बस तो पिंड दिया जाता है नंद्राद में अन्न दिया जाता है स्वधा नाम से कहा उसको पितरों को दिलाने वाले भी आप ऐसा कहा तो मैं वित करता आप ही हो प्राण के लिए कह रहे हैं इंद्रिया और भी बात है ऋषि राम चक्षुरादिम याषि माने चक्षरादि इंद्रिया ऋषि चक्षुरादि नाम, नाम प्राणा नाम ये चक्षरादि को भी प्राण शब्द जगह जगह व्यवहार होता है प्राण है ना यही चक्षरादि इंद्रियों को प्राण कहा अभी भाष्य में चक्षुरादिरादि प्राणे जो इंद्रिया अंगी रस भूतान कहते हैं भूतान अथर्वाणाम इनको अथर्वा शब्द से कहा प्राणो में अथर्वा श्रुति है उसके आधार पर कहा इनको अथर्वाणाम अथर्वा है।, है ये अथर्वाम जो अथर्वा है ये अथर्वा अथर्वा क्यों वो इंद्रिया अथर्वा होते, प्रान्ण, अथर्वा, अथर्वा है प्राण मंत्र में उसका अर्थ वही इंद्रिया ही है वो ऐसा कहा चरितम चेष्टम उनकी जो चेष्टा होती है सत्य चेष्टा सत्यम अभी तो झूठ वाली नहीं सत्य चेष्टा होती है इंद्रियों की वो अभी देह धारण आदि उपकार लक्षण सत्य चेष्टा क्या है शरीर धारण करके उपकार करना शरीर को उपकार करना इंद्रियों का कर्तव्य बनता है सत्य चेष्टा यही है बाकी इधर उधर करना वो उनके गलत चेष्टा है मुख्य काम इंद्रिय बने हैं ये शरीर के रक्षा के लिए शरीर धारण के लिए अगर इंद्रियां न हो कोई भी इंद्रिया न हो तो शरीर एक काष्ठ के समान पड़ा रहेगा कुछ भी नहीं कर सकता मुख्य काम इंद्रियों का शरीर धारण करना है वह चेष्टा आप हो शरीर धारण करने वाला सत्य चेष्टा आप ये कहा उपकार लक्षण तो तुमेवी आप ही हो प्राण के लिए कहा एक नंबर के टिप्पण है अंगीरसा अंगीरसाम था उसका भाष्यकार क्या है? लिखते हैं अंगीरस भूताराम ऐसे लिखते हैं तो टिप्पणी कार बोलते हैं आकार लोक छांद अकार का लोक छांद हुआ है कहा है मंत्र में अंगीरसाम सकार हल दिख रहा है किंतु वो रस शब्द अलंत होता है ष्टी का बहुवचन अंगीरसाम बना रखा है वहां किंतु होना चाहिए अंगीरसा नाम होना चाहिए था अदंत होना था दीर्घ होना था, दिल होना था। वो नहीं होगा अंगी अंगीरसाम अंगी का अर्थ समझना अंगीरस भूतान भाष्यकार ने लिखा अंगी रस भूतान रस अदंत शब्द करके लिख रहा है भाष्यकार वही मंत्र में अकार का लोप छंद छांदस प्रयोग है शांदस वा अंगीरसाम लिखा हुआ है ये टिप्पणी बोल रहे हैं अकार लोग अभिप्राय से हास्यकार ने कहा अंगीरस भूत तो इसका और स्पष्टीकरण करते हैं अंगी माने क्या है अंगी का रस बने हैं इंद्रिया अंगी माने अवयवी शरीर अंगी माने अवयवी एक अवयवी है शरीर देह ये देह हो गया अंगी तश्च रसभूताना इसे सारभूत है रसभूताना मन सारभूताना सार है इंद्रिया हो शरीर किस काम का है नहीं शरीर जो है शरीर का सार इंद्रिया है उसी से चलता फिरता बना हुआ है अगर इंद्रिया कुछ भी ना हो विचार करें तो किस काम में आ सकता है कोई काम आ नहीं सकता कटी हुई लकड़ी जैसी पड़ी होगी ऐसे पड़े रहने न उठना न चलना न फिरना देखना न सुनना कुछ नहीं हो पाया इसलिए उनको अंगीरस कहा अंगी, अंगी तो इंद्रियों को कहा अंगी मैं शरीर है दिया है इसके सार सार है तो उनके अंगिरस भूताराम सत्य चरित्र जो सत्य चेष्टा है इंद्रियों के जो सत्य चेष्टा है वो आपको ऐसा प्राण के लिए प्राण के लिए कहा इत्यादि ठीक है देखें अभी पाप माने हवी हाँ को प्राप्त कराने वाले में श्रेष्ठ आप ही कहा था बन्नी से किया था बन्नी शब्दों बन्नी शब्द की व्युत्पत्ति कुछ और ढंग से बताना चाहते हैं बन्नी क्यों कहा क्यों हवी हाँ हाँ प्राप्त कराने वाले के कारण से बन्नी शब्द बोला है यहां अगड़ी नहीं बोला बन्नी बोला तो बन्नी की व्युत्पत्ति दिखाना चाहते हैं टीका में बन्नी शब्दों बहनाद बहनी ये विपत्ति है वह प्रापण धातु से बहनी बनता है कहते हैं वह प्रापण धातु है बहनी बनाने के लिए बहनाद बहनी बहन करता है धारण करता है इसलिए उसको बहनी कहा गया ये कहा यदि योगी का शब्द है ये वह प्रापण धातु से नी प्रत्यय करके बहनी बनाया हुआ है ऐसा बोलना चाह रहे हैं बहनाद बहनी मान बहन करता है मान देवताओं के लिए हावी का बहन करता है ढोता है इसलिए उसका नाम बहनी पड़ा आगे प्रथमा भवति आया जो पितृराम प्रथमा सुधा तो प्रथमा का अर्थ क्या है इसका अर्थ किया यज्ञ कर्मणी यज्ञादि जो दैव कर्म देवता संबंधी कर्म किया जाता है देवता संबंधी जो कर्म किया जाता है चाहे श्रीमद भागवत आदि करें कुछ करे जो भी करें जब लंबे समय का अनुष्ठान करना हो आपको तो उस कार्य के लिए कार्य में यज्ञादि दैव कर्म्ञादी जो दैव कर्म होते हैं उसमें प्रथम नांदिरा से आवश्यक अवश्य कर्तव्य का सबसे पहले श्राद्ध नांदिव्य कर्तव्य होता है क्यों वो सूतक पातक होना अनिवार्य है होगा ही होगा या अपने बंधुओं के साथ रहा होगा जन्म सूतक या सूतक कोई न कोई होना अनिवार्य है तो नांदिभु श्राद्ध करके वो का सम, एक समय आरम्भ करेंगे तो जब तक एक-एक पूर्ण आहुति नहीं होगी तब तक सूतक पातक नहीं लगेगा कोई एक एकहुति को करेगा ही करेगा हो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो कहीं भी सूतक पाठक हो इसलिए जो एक, एक यज्ञादि जो दैव कर्म करते समय में मान तो शुभ कर्म करते जब आप उस काल में प्रथमम नानदेव श्राद्ध अवश्य कर्तव्य तो, सबसे पहले नानदेव श्राद्ध करना अवश्य कर्तव्य है कर्तव्य सा प्रथमा इसलिए बोलो नांदी श्राद्ध स्वधा जो है दिया जाने वाला अन्न प्रथमा हो गया आगे ऋषि राम कहा था इंद्रियों को ऋषि राम अंगिशा ऋषि राम ऋषिगत धातु से बना है ऋषि शब्द बोलना चाहते ऋषगत धातु है ऋषगत धातु ज्ञात यह धातु ऋष ज्ञाने धातु ज्ञानार्थक धातु है यह जानने अर्थ ये भी जानते हैं अपने को जानने वाले हैं सभी इंद्रिया अपने को जानकारी रखते हैं तो ऋषि शब्द का अर्थ ज्ञान का जनक चक्षुरादि इंद्रिय का अर्थ किया ऋषि का अर्थ ज्ञान नहीं ज्ञान के जनक चक्षुरादि इंद्रियों जन से ज्ञान होता है चक्षुष रूप का ज्ञान होगा रस का जनक को करके लिया ये शब्द है लिखा प्राणाभावे अंगाराम शोषण दर्शनाथ एक अर्थ प्राण अगर निकल जाए सब प्राण निकल जाए अंग सूख जाएगा शोषण हो जाएगा शरीर रहेगा ही नहीं प्राणानाम अभावे अंगाराम शोषणार्थ अंगों का शोषण हो जाने के कारण शोष दर्शन आता है इससे दिखाई पड़ता है, है साम इसलिए को अंगिरस कहा तेसाम अंगीरसलिए अगर प्राण वाणी इंद्रिया न हो कोई भी न हो तो इसका शोषण हो जाएगा शरीर इसको लेकर के उनको कहा अंगिरसाम ऐसा बोला मुख्य प्राण से अर्थत्व श्रुत्या यद्यपि ये जो प्राण शब्द से मुख्य प्राण के लिए कहा है इंद्रिया श्रुत्य के द्वारा कहा तथापि क्ष नाम तदम शक्सुराध भी, भी प्राण शब्द से कहे जाएंगे क्यों उसी मुख्य प्राण का अंश होते हैं तस्य अंश, तदंश मुख्य प्राण के अंश होने से एक अथर्व शब्दाराण अथर्वा करके जो भाषा में उदाहरण दिया है मुख्य प्राण के लिए कहा है किन्तु इंद्रियों के यहाँ अथर्वा कैसे बोल दिया होगा वो प्राण का ही अंश हो जाते हैं इसके लिए इसलिए इनमें भी अथर्वा शब्द का हो गया एक आगे मंत्र इंद्रस्व प्राण तेजस रुद्रोशी परक्षिताम्तर ते तो सूर्यस्व ज्योतिषापति इंद्रस्व प्राण तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता ज्योतिषाम पति प्राण की स्थिति चल रही इंद्रियों के माध्यम से जब अपने से बड़े समझ गए तो प्रशंसा करने लगी स्थिति कर रहे हैं हे प्राणा संबोधन हे प्राण ये संबोधन है इंद्रिया कह रही है प्राण संबोधन इंद्र इंद्र माने परमेश्वर पहले इंद्रम प्रजापति पहले आ चुका है इंद्र शब्द के लिए इंद्र शब्द है, है परमात्मा परमेश्वर तुम इंद्र माने परमेश्वर तुम परमेश्वर हो ऐसा तेज सा और अपने तेज से संहार करने वाला रुद्र भी आप हो परमेश्वर व्या आप हो रुद्र हो और परिरक्षिता करने के लिए विष्णु रूप से भी तुम्हें हो आप ही हो परिता रक्ष त्रि परि हर प्रकार से रक्षा करने, करने वाले भी आप ही हो और तुम अंतरिक्षे चरसे सूर्य सूर्य होकर ये आकाश में विचरण करने वाले भी आप अंतरिक्ष में विचरण करने वाले भी आप ही हो सूर्य रूप से आज आकाश में अंतरिक्ष में विचरण करते हो आप वो भी आप ही सूर्यास्तम ज्योतिषाम्पति और ज्योतियों का पति है सूर्य सारे ज्योति चंद्र हो तारे हो जितने भी ज्योति हैं सबके पति है पाति रक्षती पति, शब पति शब्द बनाया जाता है पाति रक्षती रक्षा करने वाले को पति तो जितने भी ज्योतिष वाले जितने भी है चंद्र हो अग्नि हो तारे हो जितने भी हैं वो सबके आप पति है ज्योतिषाम्पति ज्योतियों का आपत्ति है मैंने वो तो सूर्य रूप से कहा किंतु वो हो प्राण के लिए बोल रहे हैं किंच भाष में कहा किंच और भी है क्या है इंद्र माने परमेश्वर इंद्र माने परमेश्वर क्यों इंद्र के लिए तो पहले एक इंद्र शब्द जा चुका है देवराज इंद्र के लिए इंद्र शब्द इंद्र स्पम प्रजापति करके जा चुका है इसलिए इंद्र शब्द परमेश्वर समझ है इंद्र मन परमेश्वर स्व हे प्राण हे प्राण संबोधन है प्राण इंद्र भी आप ही परमेश्वर भी आप हो ऐसा कहा तेजसा सा रुद्रोशी संहरण जगत तेज से अपने तेज से सारे जगत को संहार करने वाला रुद्र भी आप हो रुद्र भी आप हो सारा जगत को संहार करने वाला रुद्र भी आप हो स्थित परि परिसमंता रक्षिता पालयता स्थिति काल में जगत की जो स्थिति काल है उसमें हर तरह से रक्षा करने वाले आप जिस जीव को जो भोजन चाहिए जो रहने की व्यवस्था चाहिए खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था पहनने की व्यवस्था सब देने वाले भी आप प्राण के लिए बोल रहे हैं स्थित उच काल में परी मैंने समानता हर प्रकार से रक्षिता रक्षा करने वाले आप ही हो पाल हीता उसका अर्था र पालन करने वाले आप रक्षत्री, आप ही परिरक्षिता जगत सौ रूपेण्व आप ही हो जगत के परिरक्षिता जगत त्वेव जगत के रक्षा करने वाले आप ही हो सौम्यन रूपेण सौम्य रूप से स्थिति काल में, में, में और प्रलय काल में रुद्र रूप से हंगार करने वाले भी आप ही हो आप तो हम अंतरिक्ष अजस्त्र चरसी आप सूर्य बनकर के निरंतर आकाश में विचरण करते हैं अजस््रम निरतर एक क्षण के लिए भी फुर्सत है सूर्य को उस रूप से विचरण करने वाले अभी हो तुम भी हो ऐसा प्राण के लिए कहा तुम अंतरिक्ष चरसी ऐसा सब मंत्र है ना तो अजस््रम चरसी लगा दिया निरंतर चलने वाले सूर्य के कभी बैठने को मिलता नहीं तुम क्षरतर विचरण करने वाले आप ही हो उदय उदयास्तमया उदय और अस्त रूप से कभी उधर दिखाई पड़ते हैं कभी इधर दिखाई पड़ते हैं उदयास्तमयाभ्याम दो के माध्यम से उदय के रूप माध्यम से और अस्त के माध्यम से विचरण करने वाले आप ही सूर्य तुम्हें तो बचा सर्वेशा ज्योतिषाम पति आप हो और संपूर्ण ज्योति जितने भी तारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं सबके सबके पति रक्षक आप ही पति बने रक्षक पाती रक्षती पति ऐसा है तीन की टिप्पणी गेर अप्रत्यक्ष सूर्य चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता प्रत्यक्ष नहीं है सरकता हुआ दिखता है नहीं सूर्य जैसे गाड़िया चलती है दिखाई पड़ता है सूर्य ऐसा सरकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता इसलिए क्या कहा उदयकाल और अस्तकाल को लेकर गति मानी जाएगी क्यों उदयकाल में उधर थे अस्तकाल में इधर आ गए, इसका मतलब गति है इसलिए भाष्यकाल में लिखा उदयास्तमया ध्यान ऐसा शब्द लिखा है ऐसे सूर्य चलता हुआ तो प्रत्यक्ष होता नहीं है तो, तो उदय को लेकर के अस्त को लेकर के लगता है सूर्य चलता है ये ठीक है? है। टिप्पणी में कहना का, चाहते हैं वो तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं गतिर अप्रत्यक्ष गति सूर्य के गति जो है प्रत्यक्ष तो है नहीं कि सूर्य चलता हो ऐसे दिखाई तो पड़ता प्रत्यक्ष है इसलिए कहते हैं उदयास्तमयाभ्या उदय और अस्त को लेकर के गति का अनुमान होगा नहीं तो सुबह वहां और रात शाम को चरण बने गति चर गति भक्षण हो गति अर्थ को लेकर चर धातु का तो प्रयोग है चरण माने गति गमन करने वाले अनुमेय होते अनुमान से सिर्फ होता है उदय वे दूसरे स्थान पर देखा था हस्तकाल में दूसरे स्थान पर, पर दिखाई दे रहे इसका मतलब गति है आप इस चलने दृश्य सूर्य की गति गाड़ी के गति के समान ऐसे दिखाई नहीं पड़ती प्रत्यक्ष नहीं होता शकट मान गाड़ी गाड़ी के आदि के गति के समान दृश्य है ही नहीं न दृश्य दृश्य द्रिश् तस्या उदयस्तमयाभ्याम लिंगाभ्याम ये दो परिचायिक मिल जाते हैं उदय और अस्त जो लिंगा है व्यापक है अगर सूर्य में गति न हो तो उदय और अस्त नहीं दिखना चाहिए दिखाई दे रहे हैं ये उदयास्तमयाभ्याम लिंगाभ्याम अनुमेयता अनुमेयता है सूर्य की गति प्रत्यक्ष नहीं है अनुमान से सिद्ध होता है अनुमेय स्थिरत्व तो अगर स्थिर और सूर्य तो ये दो कैसे होंगे कौन उदय और अस्था कैसे होगा मान स्थानांतर हो रहा है प्रात काल अन्य स्थान में साय अन्य स्थान में उतस्त वो दोनों कैसे उदयास्तम है कैसे हो वो नहीं सकता इसकी मतलब गति है अनुमान से यथवा अथवा दूसरी तरह अर्थ कर देना यद निमित्ते तृतीया तृतीय जो उदयास्तम याभ्याम तृतीय है तृतीया तो है ये इसको निमित्तम ले, ले लेना निमित्तम चाहिए फलम निमित्त फल है उदयास्तमय फल है निमित्तम आपके करने का कारण क्या है उदय और होने के लिए ये दो फल उदयास्तमये जनता जनार, जनार्दन दिखाई पड़े इसके लिए आपके गति होती है कहा अथवा चादर से चतुर्थी अथवा उदयास्तमय के लिए ही है चतुर्थी उदयास्तमयाभ्याम चतुर्थी में व्याम को तृतीय चतुर्थी है चतुर्थी मान सकते हैं इसको चतुर्थी ऐसे भारतीय ऐसाभ्याम करके विभक्ति है वह चतुर्थी के लिए हो सकती है तथा तो चतुर्थी करेंगे उदयास्तमयाभ्याम को तो क्या अर्थ निकलेगा तब कहते हैं सब उदयास्तमयाथम तत्प्रयुक्त लोक व्यवहार अजस्त्र चरसी इतिहास उदय अस्तमय के लिए और उदय के अस्त के माध्यम से लोक व्यवहार के लिए लोक व्यवहार कर सके अगर सूर्य का उदय अस्त्र हो तो लोक व्यवहार नहीं कर पाएंगे इसके लिए अजस्त्रम चरसी निरंतर आप विचरण करते हो इतिहास अथवा इथम भूत लक्षण है तृतीय भी हो सकता है माना जाए इत्थम भूत लक्षण किसी तरह से कोई ज्ञापक मिल जाए और में आता है जटापस माने तपस्वियों का कई लक्षण लक्षण होना चाहिए व्यक्ति में एक ही बना रखा बाकी का कोई गुण इसमें नहीं है एक ही धर्म दिखाई देता है उसे भी उसको तापस्य बोला जाता है इतम भूत लक्षण की ए न प्रकार और लक्षण मिल गया कोई इसको कहते हैं लक्षण जटा विषताप का अनेक लक्षण होना चाहिए अनेक गुण होना चाहिए कोई पी पी नहीं है एक ही दिखाई पड़ता है जटा दिखाई लंबी लंबी जटा दिखाई पड़े, तो तपस्वी ऐसे नहीं तपस्या से नहीं, नहीं। ऐसा मान भी, भी सकते है तृतीय उदयस्तम को कहा इथम भूत लक्षण तृतीय तथा उदयस्तमय उपलक्ष्य था, था सदर उदय अस्त को उपलक्षित होकर आप विचरण करते हो जैसे जटा से उपलक्षित होकर तपस्वी माना जाता है ठीक इसी प्रकार उदय अस्त को लेकर आप विचरण करते हो यह ज्ञान हो जाता है एवं ऐसा मानी से जटाभि स्थाप इ जैसे जटाभि स्थाप प्रसिद्ध दृष्टांत है इथम भूत लक्षण सूत्र का कारक में जटाभितापस ये कुछ दृष्टान्त है इथम्भूत लक्षण सूत्र का यथा जटा ज्ञाप्य तापसत्वान ऐसा निकाला जाता है जटा से जाना जा रहा है तापस गुण बाकी तापसत्व गुण और कोई भी नहीं था अनेक गुण है का एक जटा मात्र थोड़ी है तथा उसी प्रकार यहां भी अत्र उदयास्तमय ज्ञाप्य उदया द्वारा ज्ञापित होता है चरण विचरण करना चरण मैंने विचरण विचरण करना सूर्य का इत्य कहा यदि अविसंधान ऐसे अनुसंधान करते हुए कहा गते इत्यादि था गते इत्यादि इत्यादि कहा गतेर शुरू किया था उसके सारे ऐसे ऐसी विभक्ति लग सकते ऐसे ऐसे अर्थ निकाला जा सकता है तृतीय माना जा सके चतुर्थी माना जा सके उदय अर्थ में इत्यादि टिप्पणी कार को बता दूस इस यह इंद्र शब्द न परमेश्वर उच्चत यह मैंने इस मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर कहा जाएगा या देवराज इंद्र जाएगा इस मंत्र में क्यों मग मगवान इति अने इंद्र उक्तम पहले आया था तुम तो मगवान इत्यादि शब्द आ गया था भगवान शब्द का अर्थ इंद्र है तो उसका तो अर्थ आ चुका है भगवान शब्द के द्वारा ये इंद्र सद उ कह चुके हैं पहले इसलिए इंद्र माने यहां परमात्मा ये कहा इंद्र परमेश्वर इत्यादि कहा भाष्य में कहा था तेज सा मान बीन रुद्रोषी संघरण जगत कहा था तेज माने वीर सामर्थ्य टीकाकार का बोलते हैं वीर माने संघार सामर्थ्य क्या सामर्थ्य है संहार करने के सामर्थ्य वीर ऐसे के द्वारा संसार को नष्ट करने वाले भी आप ही है रुद्र रूप आपी है सौम्य न सौम्य रूप से पालन करने वाले भी आपका सौम्य रूप से विष्णु विष्णुवादिदिप से जगत की परिरक्षिता भी आप ही पालन करने वाले का आप हो एक इंद्रियों ने प्राण को कहा और भी है आगे मंत्र है यदा तुम अभिवर्ष से प्राणते प्रजा आनंद इति इति यदा यदा तुम जब रूप से नीचे आते हो वृष्टि होने वाले भी आप ही हो अभी वर्षी जब वर्षा रूप में नीचे धरती में आते हो तो अथा मान तदा उस काल में यदा है तो तदा उस काल में ये प्राणत है प्राण चेष्टा करते हैं क्यों तुम्हारे बरसने से वृष्टि रूप से बरस हो अन्न होगा अन्न होगा तो प्राण क्रिया चलती रहेगी अन्न नहीं होगा तो प्राण निकल जाएंगे प्राणत है मान प्राणी ऐसा अर्थ होगा यह अनधातु परस में पद ही आत्मा ने पदार्थ किया अथवा प्राणा ते प्रजा ऐसा करके दो दो पद भी बना सकते हैं ऐसा हे प्राणा ते प्रजा प्राणी ऐसा तुम्हारी प्रजा ते को अलग पद करे प्राण को अलग करे ऐसा भाष्यकार अर्थ निकालेंगे यदा तुम अभिवर शि तुम जब वृष्टि बन करके नीचे बरसते हो तो उस काल में अथवाने तदा उस काल में इम प्रजा प्राण सारी सारे प्रजाएं प्राण क्रिया से युक्त होगी क्यों जल के वृष्टि होने से अन्न होगा अन्न से प्राण की वृद्धि रहेगी प्राण की स्थिति रहेगी प्रजा तुम्हारी जो मनुष्य आदि प्राण क्रिया से होंगे और आनंद रूपा तिष्ट सुखपूर्वक तुम्हारे रहेंगे प्रजा सारी तुम्हारी आनंदित तो होंगे सुखी होंगे अभी बारिश हो गई है अब फसल होगा खाने मिलेगा सब सुखी रहेंगे सुखी आनंद रूपात आनंद रूप से रह रहते हैं तुम्हारी प्रजा रहेंगे काम आया अन्न भविष्य क्यों ऐसा काम आया अन्नम भविष्य हम जितना चाहे उतना अन्न हो जाएगा इसका इस समय ऐसा सोच करके माने खुशी आली में जिएंगे तुम्हारी प्रजा का काम आया अन्नम भविष्य काम मानी इच्छा, इच्छा के अनुसार हम, हम जितना चाहे उतना फसल आ जाएगा वृष्टि तो हो गई बारिश हो गई है ऐसा करके तुम्हारी ये सारी प्रजाएं खुशहाली बनाएगी एक नंबर काम आया भविष्य चतुर्थी काम इच्छा है इच्छा के अनुरूप अन्न हो जाएगा कहने है तो काम शब्द से काम इच्छा के लिए ही कहने के लिए चतुर्थी लगा दी काम आए बनाया तुरिया कहा तुरिया मान चतुर्थी तुरिया शब्द करता चतुर्थी चतुर्था शब्द भी होता है तुरिया शब्द भी होता है तुरिया भी होता है जब डट प्रत्यय करेंगे तो थुक्का आगम होकर के डट से डट करेंगे तो शट कति कथ कतिपय चतुरा थुक से थुक्का आगम करके चतुर्था बन जाएगा चतुर्था ऐसा बन जाता है ठीक है और चतुर ऐसे बाहर की चतुर शब्द से छ प्रत्यय हो गए और एक य प्रत्यय होगा दो प्रत्यय होते हैं और आदि अक्षर का लोप भी होगा चतुरा शिकार है, है जो डट ऐसा सूत्र चतुर्थ शब्द से डट तो होगा ही चतुर्थ बनता है तो डट होकर तो बनता है और चतुर्थ माने चौथा, चौथा बारे चार तो चतुर्थ माने एक व्यक्ति होता चौथा चौथा बोलते हैं जिसको उसको चतुर्था करते हैं शास्त्र और उसी अर्थ में छ और यद भी होगा बोलते हैं छ करेंगे तो छ को ये आदेश होगा तुरिया बन जाएगा आदि अक्षर का होगा छोप हो जाएगा उसी से और यथ करेंगे तो तुरिया बन जाएगा तुरिया तुरिया चतुर्थ तीनों का अर्थ एक ही होता है चौथा या तुरिया कहा अर्थ तुर तुर चतुर्थी ऐसा बोलना बोलना है यार टिप्पणी में तदे वजह कामार्थम भगवत तो पा रहे थे वही अन्न जो होगा ना इच्छा के लिए प्रयोजन सिद्धि के लिए होता है तभी तो अन्न होगा अन्न से ही तो प्राणी का जीवन रहेगा यद तूरकम इसका जीवन का पूरक अन्न होता है अन्न के बिना कोई रहेगा ही नहीं पूरक तथा पर्याप्तम यदि निर्गलित तो होता है पर्याप्त अन्न हो करके आनंद होंगे तुम्हारी प्रजा का पर्याप्तम पर्याप्त न होगा तरह भाष्य भाषण का इच्छा था भाष्य में इच्छा था बोले काम आएगा अर्थ इच्छा था। हम जितना जाए उतना फसल हो जाए कि प्रजापुर सुष्य से अच्छा भाष्य <clears throat> देखे किंच ऐसा कहा अच्छा यदा पर्जन्यो भूत अभी वर्षती जो बरसने वाले जल होगा ना उसको पर्जन्य बोलते हैं जो बादल जब आ गया बरसने की तैयारी में बादल ए, उसको है उसको कहते हैं उस काल में पर्जन्य बोलेंगे पहले मेघ बोलेंगे मेघ भी बादल का नाम है पर्जन्य भी बादल का नाम है जब नीचे बरसने की तैयारी में है उस काल में पर्जन्य नाम होता है यदा पर्जन्यो भूतवा जब समुद्र के बाष्पीकरण होकर के ऊपर आया हुआ जल जब पर्जन्य बन जाता मतलब धरती पर गिरने की तैयारी में होता है पर्जन्य होकर करके अभी वर्षी जब तुम नीचे को गिरते हो दृष्टि सिंचात है धरती को सिंचाई करते हो तुम तुम प्राणी ये काम करते हो होने तरा अन्नम प्राप्ति फिर वृष्टि होने से अन्न की प्राप्ति होगी फसल अच्छी होगी अन्न प्राप्त करके इजा प्राण थे ये सब के सब प्राण ये प्रजाएं प्राण क्रिया करेंगे कहा मैंने प्राण चेष्टा कुर्य प्राण चेष्टा करेंगे आनंद मिले तो सारे मर जाएंगे प्रजा ये कहा अथवा अच्छा। प्राणा ते तब इमा प्रजा ऐसा करना प्राणा अलग बनाना हे प्राणा संबोधन कर देना ते माने तबा तुम्हारी ये प्रजाएं खुश हो जाएगी जब तुम बरसोगे तो प्राण ते का दो दो पद बनाना प्राणा माने संबोधन हे प्राणा ते, ते प्रजा आनंद रूपा तिस्तम इत्यादि अथवा प्राण ते माने तव ते का अर्थ तबी प्रजा ये जो प्रजाएं हैं मनुष्य आदि प्रजा स्वात्मता तुम्हारे से भिन्न नहीं तुम्हारे स्वरूप ही सब तुम्हारे वैकल्पिक जो प्रजाएं हैं सबके सब, सब। त्व तो अन्न संबर्धिता तुम्हारे वृष्टि के द्वारा माध्यम से होने वाले अन्न से बड़े हुए जो प्रजाएं हैं संवर्धिता प्रजा त्व तो अभिवर्षण दर्शन मात्रा तुम्हारे अभी तो जल बरस रहे उसी को दर्शन मात्र से तुम्हारे बरसने के देखने मात्र से ही चाह आनंद रूपा सुखम प्राप्त उसी काल में सुख प्राप्त हो जाएगा उनको क्यों का भविष्य हम जितना चाहेंगे उतना फसल होगा करके तुम जब बरसते हो उसी काल में आनंदित हो जाते हैं प्रजा एक सुखम प्राप्त सत्य तिस्त सुख प्राप्त हुए जैसे हो करके रहते हैं कहा काम इच्छात अन्नम भविष्य जितना चाहे उतना फसल होगा जल की वृष्टि होगी करके खुशी मनाते हैं प्राय इत्यादि तीन नंबर की टिप्पणी अथवा करके कहा दो में तो अच्छा वो अगले मंत्र में है तीन नंबर प्राणंती इत्यस्य स्थाने इति इति प्राणदेन व्यक्तियों दुस्साह प्राणंती बोलना चाहिए था माने अन्धातु है तो अंति है ना अन्नति वाला था प्राणंती ऐसा बोलना चाहिए था अन्न धातु है प्रसर्ग है तो यहां पर ये जो प्राणत्य जो कहा ये व्यत्यय हो गया माने परस्पय पद के स्थान में आत्मा पद का जो प्रयोग हो रखा है पद व्यत्यय विपरीत हो गया तो प्रा प्राणी स्थान बोलना चाहिए था श्रुति में प्राणंती बोलना चाहिए किंतु उस जगह पर प्राण ते ईयान ये जो हुआ व्यत्यय जो व्यत हुआ विपरीत हो गया दुस्साहसान करने योग्य नहीं रहा इसलिए विधानतर में आदित्य अथवा दूसरे प्रकार से भाषाकार अर्थ निकालते हैं प्राण ते प्रजा प्राण अलग ते प्रजा तुम्हारी प्रजा ते मैंने तब ऐसा अथवा भाषा में दो प्रकार से अर्थ किया था वही अथवा वाला पक्ष इसे किया एक टीका अच्छा। तो नहीं इसकी आगे मंत्र है विश्वस्य दितास्व प्राणईक ऋषि व्यस्य पिता कहते हैं संस्कारहीन संस्कार रहित व्यक्ति को प्रात्य बोलते हैं हमारे जैसों को प्रात्य बोलेंगे तो निंदा किन्तु सबसे पहले जो पैदा हुआ है उसको ब्रात्य करने में प्रशंसा होती है उसको संस्कार करने वाला कोई है ही नहीं सबसे पहला पैदा हुआ है इसलिए ब्रात्य कहा संस्कारहीन नहीं स्वतः शुद्ध है ये बोलने के लिए हमारे जैसों को संस्कार करने वाले व्यक्ति हैं अगर नहीं करें तो ब्रात्य संस्कार रहित हो जाएंगे पतीत संस्कार रहित संस्कारहीन व्यक्ति को ब्रात्य बोला जाता है पतीत को किंतु तो प्राण को ऐसा नहीं तो हम ब्रात्य कहा संस्कार करने वाला कोई था ही नहीं तुम्हारे लिए शरीर में जब प्राण आता है वैसे भी समष्टि प्राण हिरण सबसे पहले होता है उसको संस्कार करने वाले को पैदा ही नहीं बेष्टि प्राण भी शरीर में प्राण उसी दिन प्रवेश करता है जिस दिन रज और ये बीरे का मिश्रण है नहीं तो ऋण बढ़ेगा ही नहीं प्राण के बिना इंद्रियां तब आएगी जब उनकी कुर्सियां तैयार हो जाएगी गोलक बन जाएंगे जो सारे तब इंद्रिया आती है इंद्रिया पहले नहीं आती कुर्सी बनने के बाद आएंगे तत् बन जाए उनके स्थान भिन्न स्थान है सबके तो जगह बनने पर बाद में आती है किंतु तो प्राण उसी दिन से रज का मिश्रण ही प्राण वहां है इसलिए बढ़ता है नहीं तो प्राण हो तो सड़ जाए भ्रूण सड़ जाए तो प्राण सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ है इसलिए उसको संस्कार करने वाला कोई है नहीं इसलिए ब्रात्य का स्वतः शुद्ध हो तुम तो एक नजर आ रहे ब्रात्य तुम ब्रात्य तुम हो स्वतः शुद्ध हो यह अर्थ यह आएगा भाष्यकार ऐसे अर्थ निकाले प्राण हे प्राण ये संबोधन है हे प्राणा तुम प्रात्य तुम प्रात्य हो, हो। एक ऋषि जो अथर्ववेद पढ़ने वाले एक नामक अग्नि हवन करते हैं करके आया था क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जूहति एक इत्यादि मंत्र अंतिम मंत्र था क्रियावान हो श्रोत्रि हो ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्मनिष्ठा रखने वाले हो और एक रूपी नाम के अग्नि में हवन करने वाले हो कहा था तो मैंने अथर्वेद में एकर्षी नामक अग्नि में हवन करने की विधान है एकर्षी नामक अग्नि तो ये यह कहा यहां भी एक ऋषि आप एक ऋषि हो वहां एकर्षी कहा हुआ ऋषि बोलते हैं अगर समास नहीं करेंगे तो यहां पर कोई कार्य होनाई नहीं है समास करने पर समास नहीं करेंगे तो एक बनी जाएगा आधगुण लग जाएगा एक बन जाएगा समास करेंगे तभी भी एक, एक पक्ष में हो जाएगा रित्य का पाक्षिक होता है रीति पराग बदवा बोला हुआ है प्रकृतिभाव विकल्प से होगा जब प्रकृतिभाव नहीं करे तो एक रहेगा क्या रहेगा प्रकृतिभाव करेंगे तो एक ऋषि रहेगा प्रकृतिभाव के अभाव पक्ष में एक बन जाएगा प्रकृतिभाव पक्ष में एक का एक ऋषि दो नंबर टिप्पणी है समास्य प्रकृतिभाव है समास ना करेंगे तो एक ऋषि बनेगा किंतु समास करने पर भी एक पक्ष में एक ऋषि बनेगा नित्य का सूत्र लग जाएगा व्याकरण जा इसलिए एक ऋषि संधि का अभाव होना प्रकृति भाव होना कोई करब नहीं है तो आप एक ऋषि हो अत्ता, अत्ता और सारे संसार के भक्ष का आप ही हो सबको संघार करने वाले आप ही हो सारा विश्व का भी हो भोक्ता संपूर्ण विश्व के भोक्ता अभी होगा भोक्ता आप हो और पति भी आप हो। विद्यमान वस्तु के पति रक्षक पति माने रक्षक पारक्षण पा, पा धातु से पति बनता है जो विद्यमान वस्तु है जितने भी संसार में विद्यमान है जो अस्तित्व प्राप्त है सबकी रक्षा करने वाले भी आप हो सतपति सब माने विद्यमान विद्यमान पति सतपति सताम पति सतपति विद्यमान को सत कहा विद्यमान वस्तु रक्षा करने वाले भी आपको व्यय आद्य से दाता इंद्रिया बोलती है आज हम आपको आद्य देने वाले आद्य बने खाद्य भोजन देने वाले अपने अपने बाहर से ग्रहण करके आपको देने वाले हैं बलि देना चाहते हैं भोजन देना चाहते हैं आख रूप ला के देगी बाहर से रूप ला करके काम शब्द बाहर के शब्द ला करके देगा प्राण इत्यादि अपना विषय देने वाले हैं व्यय जो इंद्रिया हम लोग आदर्श दाता आद्य मारे खाद्य अगर तो आद्य बनता है है आद्य आद्य बन जाएगा माने देने वाले आपको देने वाले हैं पिता मातरीश्वना आप पिता हो आप समस्त जगत के पिता हो जनक हो मातरिश्व मातरिश्व ना ऐसा कर हे मातरेश्व संबोधन आगे ना माने अस्माकं हमारे पिता हो ना पिता ए महातरेश्व न पिता ना माने अस्माकं पिता या दो पद बना दे तो संबोधन होगा तो संबोधन होगा तो न लोप प्राजपित सूत्र से नकार का लोप होना चाहिए किंतु उसका निषेध करता है नुद्धियों सूत्र है घी परे वे या संबुद्धि में हो न का लोक नहीं होता या समबु करेंगे तो न नहीं होना चाहिए फिर ये मातरिस्व आगे ना होना चाहिए वो ना कहा गया, ये हो गया। ना काम नहीं कर पाया मातरी माने अंतरिक्ष की गच्छी मातरीश्व एक ऐसा अर्थ निकाले जो वहां से कहा अथवा मातरेश्वर जो वायु है बाह्य भाई वायु है उसके भी आप पिता हो मातरी स्वना सीकरण उसका अर्थ जो वायु है उसका भी आप पिता हो यह भी अर्थ आ जाएगा माने एक तो हे मातरी स्वम ना माने अस्माकम तुम पिता आप पिता हो ऐसा अर्थ होगा हमारे पिता हो आप ऐसा अथवा जो मातरिश्व है मातरी माने अंतरिक्षति चलती मातरी स्वम शब्दवंता है अंतरिक्ष में विचरण करने वाला वो तो मातरेश्वर बोलते हैं वायु को उसके भी पिता हो यह भी अर्थ आएगा तो दो अर्थ करेंगे भाषिका यह किंच में कहते हैं प्रथम अन्य संस्कृत अभावृत तुम प्रात्य हो कहा ना ब्रात्य माने असंस्कृत हो संस्कार रहित हो संस्कार मिलाई नहीं आपको क्यों प्रथम जत्वाद सबसे पहले पैदा हुए बाब तो सबसे पहले जो पैदा हुआ उसको संस्कार करने वाला कौन मिलेगा बाद वाले को तो मिलता है तो पहले वाले कौन मिलता है प्रथम जत्वा समष्टि रूप में भी प्रथम वजह है वो हिरण्यगर्भ है और व्यष्टि रूप में भी शरीर में सबसे पहले प्राण है बाकी बाद में आने वाले हैं सब पहले प्राण ही होता है रजो बीरे का संदर्षण समय से ही प्राण काम करना शुरू कर देता है इसलिए प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ से आता है प्राण ज्येष्ठ सबसे बड़ा है आयु में बड़ा को ज्येष्ठ बोलते हैं गुणों में बड़ा को श्रेष्ठ बोलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणों में बड़ा हो उसको श्रेष्ठ बोले और आयु में बड़ा हो जस्ट प्रथम सबसे पहले पैदा होने से होने के कारण प्रथम पैदा होने के कारण से अन्य से संस्कर्तृ अभाव अन्य कोई संस्कार करता का अभाव होने के कारण से आपको ब्रात्य कहा गया संस्कार करता थे ही नहीं आप पैदा हुए कोई और असंस्कृत इसलिए संस्कार रही तो आप असंकृत ब्रात्य इसलिए ब्रात्य स्वभावता एवं शुद्ध ही देवता शुद्ध है ये कहना है पतित अर्था नहीं लेना संस्कार करने वाला कोई होता फिर संस्कार नहीं किया हो तो फिर आजकल के संस्कारहीन को दी सब पतीत के हैं सब क्यों संस्कार करने वाले थे पहले पैदा हो गए थे कराया तो प्राण जो है उसमें कोई था ही नहीं देखती इसलिए शुद्ध स्वाबत शुद्धा भाषा कार्य स्वभाव स्वभाव से शुद्ध है वो। ऐसा है है ये संबोधन एक ऋषि आथर्वा, जो अथर्वेद इंद्रियो का जो वो है अथर्वेद हो अथर्वेदियों का आप क्या हो एक ऋषि नाम की अग्नि हो प्रसिद्ध एक अग्नि अथर्भेद पढ़ने वाले को आथर्वण बोलते आथर्भ बोलते उनके जो एक नाम के अग्नि प्रसिद्ध अग्नि आप ही हो अग्निशन अभिशाम अग्नि होकर के सारे अभिओ का भाव वाले आप होगा तुमेव विश्व से सर्वस्व सतो विद्यमान से पति सतपति तोमेव सतपति सता पति सतपति तुमेव विश्व से श्वशब्दर्व अर्थ है सर्व सबका सताह मान विद्यमान से जो विद्यमान हो उसका पति माने सतपति सतम सतपति मान विद्यमान को जितने भी विद्यमान वस्तु हैं उनके पति हुआ पालन करने वाले जो रक्षक हो अथवा साधुर्वापति सतपति अच्छा पति हुआ ऐसे भी अर्थ होता सत का अर्थ साधु भी होता है तो साधुर्वापति सतपति ये भी हो सकता है एक की एक देश अन्वय से सार्वत्रिकवाद आह सादुर्गा तो एक देश अन्वय करना नहीं करके सा दुर्भापति सत्पति करके आगे इंद्रिया बोलते माने वयम मैने पुनर्म पहले कई हबी दे चुके हैं आपको कई आद्य खाद्य दे चुके हैं आपकी फिर और भी देना चाहते ये कहना चाहते पुनर आद्य से आदनीय से लेने योग्य है हबी है उस पर हम देना चाहते हैं आपको देते हैं हम दाता हैं आपका आपके दाता हैं अभी का दाता हैं, आप, आपका देते हैं। तो हम आप है कैसे मातरीश्वर ऐसा कर दिया संबोधन दिखाया हुआ मातरीश्वन होना चाहिए नकार का लोक कर दिया गया मात मात का का है मातरीश्वर हे मातरीश्वन भाष्यकार हो मातरेश्वर का अर्थ करते है हे मातरीश्वन अच्छा ये लौकिक प्रयोग किया नो माने अस्माकम मातरिस्वना न माने अस्माकम व दो पद समझना मातरिश्व अलग समझना ना अलग समझना न माने अस्माकम बहुवचन से बस न सा तो ऐसा अर्थ समझना कहा अथवा अथवा एक ही पद समझना रहा उसको मातरी स्वन को यह भाष्यकार अथवा मातर स्वनो पिता ऊपर से अमेला में पिता का तो मातरेश्वन वायु है षष्टी मातरी स्वन कर देना एक ही पद बनाना उसको पहले दो पद किया था और एक ही पद बना के अर्थ आ जाएगा जो मातरेस्वर वायु है बाहुवायु है उसके आप पिता हो यह भी अर्थ आ जाएगा अतश्च सर्वस्व जगत है पितृत्व सिद्धम जब इससे क्या होगा कि सारे जगत के पिता आप सिद्ध हो संपूर्ण जगत के पिता आप ही हो यह सिद्ध हो गया ऐसा फीका असंस्कृत ऐसा शब्द है प्राप्त शब्द कहा गया संस्कार ही संस्कारहीनो ब्रात्य स्मृति स्मृति में कहा है जो संस्कार रहित व्यक्ति होता है उसको ब्रात्य कहते हैं वहा त्यागे दात उसे निष्ठा करेंगे तो हीना बनता है वहा त्यागे दात में तो संस्कारहीनो ब्रात्य संस्कार रहित जो व्यक्ति होता है उसको ब्रात्य कहते हैं प्राण का भी संस्कार नहीं है कि ब्रात्य माने निंदा नहीं प्रशंसा है उसके कोई संस्कार करने वाले नहीं थे आजकल जितने तो हैं संस्कार करने वाले हैं नहीं करता तो निंदा के पात्र हो जाते ऐसी स्मृति है कहा ना स्वतः शुद्ध तुम विवक्षित हो ये ब्रात्य शब्द के द्वारा प्राण में क्या सिद्ध हुआ सोता शुद्ध सिद्ध हुआ क्यों संस्कार करने वाला कोई था ही नहीं तो कौन करे संस्कार शुद्ध है शुद्ध है सिद्ध हुआ कहा स्वभाव भाष्यकार ने कहा स्वभाव इत्यादि कहा स्वभाव स्वभाव से शुद्ध हैतरिस्व इत्यादि शब्द का, का अर्थ करते हैं मातरिस्व नातरी स्व होना चाहिए था आगे न होना चाहिए था दो पद मान्य पर क्योंकि नवी समुद्ध लगना चाहिए न लोप प्राथिप से नकार का प्राप्त होगा नंगी समय से निषेध होगा ये राजन बनेगा ना क्या बनेगा क्या ये राजा ये राजा बनता है राजन अगर ना से लगता तो ये राजा होना चाहिए था किंतु तो? नंगी समय निषेध करता है राजन बोलेंगे राजन शब्द ठीक इस प्रकार यहाँ भी नकार का लोक छांदस है आगे न हो तो न तो ष्टअ अलग है न माने असमागम बोलना है तो मातरेश्व शब्द था तो नकार का लुप समझना एक था अथवा बायोस्तम इत्यादि था पिता इतनी संग अथवा मातरिश्वे एक पद भी हो सकता है भाषिक बोल दिया मातरिश्व जो बायु होता है मातरिश्वर ष्टी में बन जाएगा मातरिश्वे एक वजन उसके भी आप पिता ऐसा भी अर्थ आ जाएगा ये भी कहा बायोस्तम पिता अच्छा ठीक है पिता इतिशंग बायोस्तम के आगे पिता शब्द जोड़ देना भाषा में ऊपर से जाना एक ठीक है अश्विन व्याख्या ने दूसरी व्याख्या जब करते हैं तुम बाह्य बाय। वायु के भी पिता हो ऐसा जब बोल रहा इस व्याख्या में क्या होगा वायु मात्र बाय। पितृत्व अस्मदा सर्व पितृत्व अनुतम सात तो वायु का पिता बोलेंगे तो वायु का ही पिता हो गया फिर फिर हम लोगों का पिता सिद्ध नहीं होगा बाह्य वायु का ही पिता सिद्ध हो जाएगा फिर हम लोगों के पिता कैसे होगा इस शंका आ गई इसको कहा अत्य कहा सर्वस्य अत्य सर्वस्व जगत इसलिए क्या होगा जो वायु का पिता होगा वो सब जगत बाहु क्या है बायू क्या है गर्भ तो है वो तो गर्भ का जो जो पिता होगा संपूर्ण जगत का हो पिता होगा सिद्ध हो जाएगा कहा ठीक है अस्पताद सर्वजनक हम लोग सभी का जनक प्राणी है प्राण है हिरण्य गर्भ से सभी पैदा होना है समीप्राण हिरण्य गर्भ है यही है अस्मदान सर्वजनकवाद अस्म हम लोग जैसे जितने भी चौरासी लाख होनी सबके जनक होने से जनकत्वाद भायु हो वायु कौन हिरण्य गर्भ वायु सबका जनक जनकायु हो तजनक और उस वायु का जो जनक होगा तो अब वो वो जनक हमारे जनक होगा कि नहीं होगा होगा क्योंकि हमारे जनक वायु है सबके जनक जितने भी हम लोग हमका कौन है ही उसके भी जनक होने के कारण तो हमारे जनक का जनक होने से हम भी हमारे भी पिता हो गए यही कहना चाहते हैं अस्मादी सर्वजनक वायु वायु जो है हम लोग सभी का जनक होने से तजनक्य और उस वायु का भी जो जनक होगा तत्पथ से वायु लेना उस वायु का भी जनक होगा आकाशात्मना प्राणस्य जो आकाश स्वरूप प्राण है हीरण प्राण है उसका प्राणश सर्वजनक सिद्धम जनक समय हो गया है रखते हैद्रम कर्णेम देवा भद्रशेम्षत्ता Om sam sam sam